श्रीमद भगवद गीता यथारू अध्याय अध्याय श्लोक ग्यारह से पंद्रह अनुवाद ओव तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्ल पर रूपा दिस्कोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानति मीरांध से ज्ञाजन शला कया चर्चा कर रहे ग्यारह से पंद्रह श्लोक विश शंख बजना शुरू हो गए तत शंखश्य पणवानक गोमुखा ससेवाभ्या सशब्दोस्तुमूलो भवत ततश्वेत रहे महती सन्दने स्थितो माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रददमतु हो माधव और पांडव ने अपने दिव्य शंख अपने अपने दिव्य शंख बजाए उनके शंखों को दिव्य बताया गया है क्योंकि वो आध्यात्मिक है क्योंकि वह भौतिक नहीं है तो यहां पर तात्पर्य प्रोपर लिखते जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन जिनके पक्ष में जनार्दन कृष्णा है उनकी विजय होती है ऐसे पांडुपुत्र हैं इस बार तो इसलिए उनकी विजय होगी ये श्लोक कहां पे आता है जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन कौन बोलता है कहां पे आता है किसको बोलते हैं कहां पे आता है, है? महाभारत और द्रोणाचार्य बोलते हैं किसको बोलते हैं तो पता नहीं तो क्यों बोला <laughs> पता नहीं तो ऐसे तुक्का नहीं मारते आपको पता है ये भगवत गीता के अंत में आता है संजय बोलते धृतराष्ट्र को कि विजय तो पांडुपुत्र की होगी जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है और वहीं पे लक्ष्मी जी भी रहती है तत्र श्री ही जहां पे जनार्दन है कृष्ण है वहां पे श्री लक्ष्मी भी वहीं पे उपस्थित होती है तत्र श्री विजयो भूति और विजयी भी उपस्थित होती है ध्रुवा नीति मति तो लक्ष्मी जी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी लक्ष्मी जी थी ये पता है आपको कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी लक्ष्मी जी थे भगवान श्री कृष्ण है तो श्रीमती राधा रानी भी थी उधर हमको नहीं दिखे ने एक मंदिर स्थापित किया उसमें जो विग्रह है उनका नाम क्या दिया पता है राधा पार्थ सारथी पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध में गया सही तो किसी ने प्रश्न किया कि कुरुक्षेत्र की युद्ध में तो कैसे राधा हो सकती आपने राधा पार्थ सारथी क्यों नाम रखा तो ये तो नाम उचित नहीं है तो प्रभुपद ने उत्तर दिया कि जहां कृष्ण है वहां राधा है ही हमको दिखे कि नहीं दिखे इसलिए नाम उचित है राधा पार्थ चेन्नई में भी कहीं पार्थसारथी मंदिर है लेकिन वो रा... नहीं वो तो इसकोन मंदिर की बात नॉर्मल मंदिर है पार्थ लेकिन वहां पर राधा नहीं है फेमस पार्थ मंदिर है तो क्योंकि तो सामान्य रूप से तो पार्थ सार्थी मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं है साथ में क्या कृष्ण भी नहीं होंगे तो कौन होगा तो मतलब सामान्य रूप से लोग दिखाते नहीं है ना लक्ष्मी जी है वहां पे क्योंकि तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में केवल कृष्णा थे लक्ष्मी जी राजधानी थी सामान्य दृष्टि से इसलिए केवल कृष्ण की पूजा करते होता है अब ये जो रथ है वो अग्निदेव के देवता के द्वारा दिया गया था अर्जुन को रथ अग्नि देवता द्वारा अर्जुन को दिया गया था ऋषि ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रध्मो पौन्म दध्म महाशंखम भीम कर्म वृकोदर तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है पांचजन्य पांच धनंजय अर्जुन के शंख का नाम देवदत्ता देवदत्त। और भीम के शंख का नाम पौंड्र पौंड्र महाशंख भीम कर्मा वृकोदर वृकोदर मतलब वृक वरिक, मतलब वृक मतलब अग्नि और उदर मतलब पेट तो जिनकी भूख बहुत ही ज्यादा है अर्थात जो बहुत खाता है उसको व्रिकोदर कहते हैं और लंबोदर किसको कहते हैं लंबोदर भी नाम नाम है एक किसका नाम है लंबोदर लंबा उदर उदरा लंबोदराबोदर लंबो लंबो दरा गणेश जी का नाम है बड़ा पेट उसको तो कहते लंबो दरा भीमकर्मा वृकोदरा भीमकर्मा मतलब महान कार्य बड़े बड़े काम करने वाले भीम जैसे काम करने वाले को भीमकर्मा कहते हैं बड़े बड़े काम जो करते हैं छोटे मोटे काम नहीं बड़े बड़े काम खाते ज्यादा है तो काम भी ज्यादा करते है ना सही केवल खाते खाते ही नहीं है ज्यादा काम भी ऐसे ही है भीम बहुत खाते हैं फिर काम भी ऐसे करते हैं भीमकर्मा बड़े बड़े काम तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते ऐसे बड़े बड़े काम हमको भी जितना खाते उतना तो काम करना चाहिए कम से कम चीटी जैसा खाएं और चीटी जैसा काम करें कम से कम तो हाथी जैसा खाए तो हाथी जैसा काम करे लेकिन हाथी जैसा खाए और चीटी जैसा काम करे ये नहीं चलेगा चार कॉम्बिनेशन संभव है ना चीटी जैसा खाओ हाथी जैसा काम करो चीटी जैसा खाओ चीटी जैसा काम करो हाथी जैसा खाओ हाथी जैसा काम करो और हाथी जैसा खाओ चीटी जैसा काम करो ये चार में से कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए हाथी जैसा खाओ खा के चीटी जैसा काम करना है ये गलत है बाकी तीनों ठीक है चलो सबसे बेस्ट है चीटी जैसा खाओ और हाथी जैसा काम करो जैसे हमारे षट गोस्वामी निद्राहार विहार का दि चात्यंत दीनौ चयो नहीं विहार का आदि क्या है जातियंत्रम तो चाहिए तो लोका नाम हित कार्य त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो वो लोग कितना खाते थे हर दो तीन दिन में एक ग्लास छाछ पी लेंगे एक एक पत्ता मुझे पता नहीं कौन है अभी सब कोई हो गया। तीन दिन में थोड़ी सी छास पी ली ए, मुझे पूछना मत कितने मिलीलीटर होती है वो बात नहीं चल रही है यहाँ पे तो पचास मिलीलीटर लिखा है और आपने पचपन मिलीलीटर क्यों बोला वो बात नहीं चल रही है बहुत कम कुछ लिया लेकिन काम उनका देखिए निद्रा निद्रा भी नहीं निद्रा आहार सब छोड़ दिया ऑलमोस्ट और उनका काम कितना पूरा दिन काम करते थे तो ये बेस्ट है ऐसा कोई कर पाए चीटी जैसा खाओ हाथी जैसा काम करो नहीं तो चीटी जैसा खा रहे हो चीटी जितना तो काम करो मकोड़े जितना कर दो ना चलो ठीक है हाथी जितना मत करो मकौड़े जितना कर दो <laughs> बहुत काम करती बताए अपने वजन का दस गुना वजन उठा सकती है पचास गुना उठा चीटी का खुद का जितना वजन होता है उसका दस गुना वजन वो उठा सकती है और उठा के वो पेड़ पे भी चढ़ सकती है दीवार पे भी चीटी जैसा खाते हो कम से कम चीटी जितना काम करो और फिर हाथी जितना ये दिखाते हैं तो तो कम से कम हाथी जितना काम करना होगा जैसे भीम कर्म विकोदरा हमको आलसी नहीं होना है कहने के जात पर ये है भीम आलसी नहीं था बहुत खाते थे लेकिन वो एकादशी भी नहीं कर पाते थे पता है भीम भीम कभी एकादशी नहीं करते थे आपको पता है भक्त थे उनके सब भाई एकादशी करेंगे भीम एकादशी नहीं करेंगे तो इसलिए फिर एक एकादशी रखने को उनको बोला कि एक एकादशी आप कर लो चल जाएगा आपको <laughs> उसको कहते हैं भीम एकादशी पांडव निर्जला एकादशी की <laughs> पांडव निर्जला एकादशी में निर्जा करेंगे तो फिर सारी एकादशी का वो। हाँ वो है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सारी एकादशी पालन नहीं करें बस एक ही एकादशी पालन करें वो तो इस प्रकार से है कि आप सब एकादशी पालन कीजिए और ये भी करें तो तो बहुत बढ़िया है और यदि बीच में कहीं एका, एकादशी वो हो गई है विद हो गई है आपकी तो ये कर लेंगे तो ठीक है हो गया इसका दिया नहीं इसका फायदा उठाओ वैसे यदि हम इस प्रकार से फायदा उठाने जाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता है ये पता है आपको शास्त्र में बताया है महात्म्य बताते हैं पांडव निर्जला एकादशी के महात्म्य में यह आता है ना कि इसका महात्म्य ये है कि बाकी सब एकादशी रखने का फल पांडव निर्जला एकादशी रखने से मिल जाता है इसका ये नहीं कि इस महात्म्य कथन का हम गलत फायदा उठाए का उदाहरण है जैसे हरि नाम है तो हरि नाम करने से जितने भी पाप किए हैं नष्ट हो जाते हैं ठीक है तो अभी कोई सोचे क्या चलो मैंने अभी हरि नाम कर लिया मेरे सब पाप धुल गए ठीक है अभी वापस मैं पाप करता हूँ फिर वापस धो दूंगा हरि नाम करके फिर वापस पाप करता हूँ फिर वापस धो दूंगा तो ये क्या हुआ गलत फायदा उठाया हरिनाम के महात्म्य का हरिनाम क्या महात्म्य है कि पाप धुल जाएंगे और पाप धुलते भी हैं, ठीक है लेकिन हमने उसको उपयोग किया गलत गलत काम करने के लिए समझे इसलिए वो गलत फायदा उठाएंगे तो हरि नाम कृपा नहीं करेगा समझे हाँ वही उसी प्रकार से ऐसे भी भी जाएंगे तो कुछ नहीं तुलेगा समझे ऐसे गलत फायदा उठाएंगे तो नहीं झुलेगा इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ क्यों नहीं ढुलगा महात्म्य कथन में जो चीज आती है इसका गलत फायदा उठाएंगे तो वो काम नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी उसका उदाहरण देता हूँ मैं जैसे मनमोहन है उसके पिताजी अहमदाबाद में दे रहते थे ना पेला मान लीजिए कि अहमदाबाद के कलेक्टर हैं उनके पिताजी कलेक्टर मतलब बहुत बड़े आदमी होते हैं पुलिस की पोस्ट में सबसे बड़े गैंग गिने जाते गवर्नमेंट में ठीक है आपके पिताजी कलेक्टर है और मनमोहन ने किसी एक लड़के का खून कर दिया और, और पकड़ा गया पुलिस पकड़ के जेल में ले गई ठीक है अभी इनके पिताजी आए गुस्सा तो है मनमोहन के ऊपर लेकिन फिर मनमोहन बोलता बोलते पिताजी दूसरी बार नहीं करूंगा अभी आप कुछ कीजिए ना ये मुझे भी गुस्सा आ गया था तो भूल से ये हो गया तो इनके पिताजी की स्थिति है पूरे गवर्नमेंट में वो बचा सकते इनको कुछ भी करके दफा दफा कर दिया कि ठीक है छोड़ो ऐसा करके बचा के घर पे लेके गए फिर एक महीने बाद दूसरी बार पकड़ा गया मनमोहन दूसरे किसी का खून कर दिया वो मनमोहन क्या सोचा मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी मुझे बचा लेंगे <laughs> सही तो ये बार बार ऐसा करेगा पिताजी बचाएंगे बोलेंगे अभी जाने दो जेल में अभी थोड़े डंडे खाएगा फिर पता चलेगा समझे? तो ऐसे ही भगवान नहीं बचाते हैं। भगवान ने तो ये महात्म्य नाम का लेकिन आरी नाम का कोई गलत फायदा उठाएगा तो फिर वो पाप जमा होते रहेंगे इसलिए उसको बड़ा अपराध कहा है ना नाम नो बलात्त पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेर शुद्धि यमराज भी उसकी शुद्धि नहीं कर सकते समझा नाम के बल पे पाप करता है उसकी यमराज भी शुद्धि नहीं कर सकते <laughs> तो इसी प्रकार से एकादशी का है पांडव निर्जरा रख दिया सभी एकादशी का फल मिल गया तो ठीक है मैं और कोई एकादशी नहीं रखूंगा ये करूंगा <laughs> उनका था अभी तो कुछ नहीं है तो उनके तो नहीं धुलते नहीं धुलते नहीं धुलते यही तो बात है <laughs> नहीं धुलते कर दिया और तो वो में होगा लेकिन ऐसा है ये तो तो उनका तो कुछ है ही नहीं मतलब सब तोड़ देते तो पहले उनको नियम जानने पड़ेंगे ना तब तोड़ेंगे ना नियम जानना ही नहीं चाहता कोई ये समस्या है ना पड़ा उसमें कमांड उसमें से चार कोई पालन करते ही नहीं हाम, हाम। बोलो चार वो है उसमें दस कमांड में लेकिन वो लोग तो कोई पालन ही नहीं करते <laughs> ऐसा है इसलिए भीम करमा को दाओ भीम जैसा और फिर काम भीम जैसा करो बड़े बड़े काम <laughs> आपके सामने भी बड़े बड़े काम हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो आप लोग तो आपके लिए बड़े बड़े काम हैं, आलस करोगे तो नहीं होंगे जैसे अच्छे से बेल चलाना सीख जाना है सही आप कोई बेल को छूते हो चलाते हो बैल क्या कभी तो कभी तो तो सीखना है सब अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे सही बूढ़े होकर के सीखेंगे करे सब सीखना है एक के बाद अभी यानी के सीख रहा है चला रहा था उसने तो सीख रहे हो बेल। अच्छे से बैल चलाना सीख जाना है अच्छे से मेहनत है उसमें लेकिन एक बार सीख गए बहुत बढ़िया हो जाता है हमारा कार्य है ना भूमि देवी की सेवा करना तो ये भूमि देवी की सेवा है तो बैल की सेवा करना माता पिता पिता है बैल तो बैल चलाना वो बैल की सेवा है <laughs> क्योंकि बैल चलेंगे तो वो कटने नहीं जाएंगे बैठे बैल कटने जाते समझे तो उसका कुछ काम नहीं है काम नहीं है तो कौन रखना चाहेगा सही वैसे अभी कंस्ट्रक्शन में बैल थे तो काम था तब तक तो, तो सब थी अभी काम नहीं है तो केवल बैठ बैठ करके खिलाने के लिए लोग उत्सुक नहीं होते हैं ना बूढ़े हो गए बात अलग है पूरा जीवन काम दिया जैसे बूढ़े माता पिता को हम रखते हैं और उनकी सेवा करते उस प्रकार कर से सेवा तो होनी ही है लेकिन जब जवान है तो काम है ना तो अभी यदि उनका कोई काम नहीं है तो वो आ, अच्छा, आ, क्या बोलते है? अच्छी इंप्रेशन अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता उसका समाज में बैठ तो बैठे ही रहते हैं बैल का तो कुछ काम है नहीं केवल खिलाना पड़ता है तो बैठे बैल कटने को जाते हैं इसलिए यदि हम बैल नहीं चलाएंगे तो हम बैलों की हत्या करने के भागीदारी बन जाए बैल चला करके अच्छे से सब जमीन उनको बिजी रखते हैं बैल जमीन में चलाना है आगे जाकर के पानी निकालना है बैलों से बैलों से कहानी चलानी है कि जिससे तेल निकले है? काफी कार्य है बैल के तो मसाला हाँ बहुत बहुत सारे कार्य कर सकते हैं बैल बैल से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं लेकिन उनके साथ रह करके सीखना पड़ेगा ना उसको मेहनत लगेगी और मेहनत लगेगी लेकिन उसके बाद बहुत मजा है बैल साथ बैल तो अपने घर जैसे बन जाते हैं संबंध होता है उनका हमसे किसान तो प्रेम करते हैं कितना प्रेम करते दल से अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं ना दे कांति भाई है तो बात भी करेगा उसे अरे मारो लाड लो अरे शू थ नहीं ऐसे तो प्रेम भी करना है कार्य भी करना है मेहनत करनी है उसमें दूसरा खेत में भी जो सब काम है फिजिकल है भीम जैसे करते थे हमको भी करना फिर खाओ बढ़िया से खाओ कोई बात नहीं दबा के खाओ और फिर मेहनत लगाओ दबा के खाओ मेहनत लगाओ ब्राह्मण के लिए वो है कि कम खाओ और बुद्धि लगाओ बाकी लोगों के लिए दबा के खाओ और मेहनत करो <laughs> एक ब्राह्मण ब्राह्मण का क्या कार्य मुख्य रूप से बैठ करके करना होता है सब। नहीं? कुछ इतनी मेहनत का कार्य नहीं होता है पूजा भी करनी है तो क्या घुमाना है कुछ सही या बैठ ही सब कुछ जनरली बैठ के होता है ब्राह्मण का कार्य इसलिए वो यदि दबा के खाएगा कुछ ब्राह्मण यदि दबा के खाएगा तो क्या होगा हाथी जैसा खा लिया और चीटी जैसा काम किया ऐसा हो गया ब्राह्मण यदि दबा के खाता है तो उसकी इंद्रिया आ, नियंत्रित नियंत्रित नहीं रहती है समझे क्यों क्योंकि बहुत सी शक्ति तो अंदर आ गई इंद्रियों को उपयोग करने की लेकिन उपयोग नहीं कर रहे कहीं पे, तो नियंत्रण नहीं रहता है वो शक्ति दूसरी जगह पर लगती है लेकिन जो लोग बहुत काम कर रहे हैं जो इंद्रियों को लगा रहे अच्छे से फिजिकल कार्य में तो वो लोग जम के खाते तो उनको समस्या नहीं होती उनकी तो इंद्रियों को चाहिए ना ज्यादा बल के लिए ज्यादा खुराक चाहिए ऐसे समझा मैं साउथ इंडिया गया था एक ब्राह्मण के वहां पर गुरुकुल के टीचर थे भरतन करके उनके साथ काफी चर्चा कर रहा था तो वो लोग तो क्या करते हैं या करते थे अभी भी करते थोड़ा चावल बनाते हैं तो पूरा ज्यादा पानी में चावल बनाते हैं कि चावल पकने पर भी पानी रह जाए और वो पूरा पानी निकाल देते हैं और चावल को भी प्रेस करके भी जो थोड़ा सत्व निकाल देते हैं और वो चावल लेते हैं ऐसा क्यों क्योंकि मैं हाँ मैंने खाया, घर पे मतलब खुद अनुभव किया है जब पानी निकाल देते हैं तो मैं थाली भर के चावल खाता हूँ जब पानी नहीं निकाल देते तो आधी थाली तो और प्रेस करके उसका सत्व निकाल देते ताकि क्या पेट भी तो भर जाए लेकिन थोड़ा सा ही उसमें हो जो शक्ति हो थोड़ी सी हो क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति आ गई तो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहेगी इसलिए वो ऐसे तपश्चर्या करते ब्राह्मण लोग यूजुअली तपस्या के लिए प्रख्यात है ना प्रसिद्ध है क्यों तपस्या क्योंकि इंडिया नियंत्रण में रखना आसान है फिर श्रीराज जी में गए तो सिर्फ दो दिन बर्तन में हमारे सब प्रसाद ले आए अट्ठाईस जितने लोग थे और लगा रहे तो इतने कैसे कैसे कम पड़ जाएगा सबने खा लिया पेट भर के तो ही बच गया वो तो चावल में निकाला नहीं था तो ऐसे भीम कर्म अरा हमारे लिए ठीक है बहुत बढ़िया है खाओ दबा जम के खाओ और मेहनत लगाओ काफी मेहनत करनी है जरा एक तो ध्याय है कि कम से कम दिन में सात से आठ घंटे खेत का कार्य रोज कर पाने चाहिए ये तो समझिए ना पहला लक्ष्य है समझ रहे कितने घंटे सात से आठ घंटे खेत का कार्य रोज यदि कर पाते हैं रोज के तो बहुत बढ़िया है अभी आप लोग अपने पिताजियों को देख रहे होंगे हम्म। हुं? तो वो जो स्थिति है वो जितना कार्य कर पाते वो तो बहुत कम है क्योंकि वो लोग तो बहुत बड़े होकर के आए ना समझे तो वो हमारा ध्यय ही नहीं है वो तो मिनिमम है उत मतलब वहां तक तो नहीं पहुंचे तो संभव ही नहीं है इसमें आगे बढ़ना वो तो मिनिमम है हमारा ध्येय है कि जो किसान करता है सामान्य किसान इतना करे इतना तो कर ही पाना चाहिए इतनी शक्ति होनी चाहिए हमने और क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं तो यही से आपका शरीर बनेगा यदि अभी शरीर नहीं बनाया तो फिर ऐसी हालत हो जाएगी क्योंकि शरीर लगभग 22-23 साल के बाद बहुत बनता नहीं है शरीर बनने की प्रक्रिया 22-23 साल के बाद समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है वो टिकता है <laughs> तब तक बढ़ता है शरीर सही तो उसके बाद जो है वो टिकता है इसलिए अभी आप जितनी आदत लगाओगे ऐसा शरीर बन जाएगा फिर वो हो गया ये पेड़ हो गया तो हो गया उसको कुछ सीधा नहीं कर सकते इस प्रकार से तो इसलिए अभी यदि मेहनत से भागेंगे तो बाद में बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा टेन फिफ्टीन परसेंट आप बढ़ा सकते हैं तो कुछ बड़ा अंतर नहीं होगा तो इसलिए ये समय है अभी उससे मेहनत से नहीं भागना कितनी उम्र हुई आपकी चौदह चाल चौदह चाल रहा है देखो आपका बारह नहीं तो उम्र है अभी तो आपकी देखिए सोलह साल तक शरीर काफी बढ़ता है उसके बाद बढ़ना ऑलमोस्ट एटी फाइव परसेंट जैसा शरीर बन गया आपका सोलह साल तक आप जितने बढ़ने वाले थे ऊंचा होना है मोटा होना है जो भी अंदर का जो माल है बाहर का एवं अंदर का जो भी माल है शरीर का एटी फाइव परसेंट माल आ गया उसके बाद 22 साल तक और थोड़ा 15 परसेंट आता है इधर उधर का करके उसके बाद कुछ नया नहीं आता है फिर जो भी आप खाते हो जो भी खाते हो वो केवल जो इससे शरीर का खराब हो रही है उसको रिप्लेस करता है बस नया नहीं आता है उसी का मेंटेनेंस होता है बस 16 साल तक नया नहीं आता रहता 16 से 22 के बीच में थोड़ा नया होता है बाईस के बाद टेनेंस <laughs> उसके बाद बनता नहीं है तो अभी जैसी आदत है उस प्रकार के आपके अलग अलग प्रकार के मसल्स और सब डेवलप हो जाता है क्योंकि शरीर को आप अब जो काम कराओगे तो शरीर के अंदर विधि है कि उसको पता है कि अभी ये आगे जाके यही काम करने वाला तो मैं इसको अपने इसके अनुसार ढाल लेता हूं शरीर महाशय या शाहौतारशय तो वो अपने आपको ढालता है शरीर अभी आप बहुत ही वजन उठाते रहते हो हाथ से मान लीजिए तो हाथ ऐसे बन जाते हैं हाथ अप, हाथ शरीर ये डिसाइड कर लेता है ये हाथ तो रोज वजन उठाने वाला है तो धीरे धीरे करके उसको वो वजन उठाने के लिए सक्षम कर देता है इस प्रकार का डेवलप कर देता है अरे ताकत चाहिए तो, तो, तो, तो आ, और नहीं करेगा तो, तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा ना इसलिए वो वो नुकसान नहीं हो इसके लिए प्रोड्यूस करता है तो ऐसा बना देता है यदि कार्य नहीं करते तो ऐसा नहीं बनता है। फिर बाद में आकर के जब ज्यादा कार्य करना हुआ तो एक कमर दुख गई अरे ये वो दुख गया अरे ये दुख गया ऐसा हो जाता है नहीं ये हाँ, बाद तर, में तो बनेगा नहीं उधर पड़ेगा थोड़ी ताकत बहुत लगती है तो फिर तो उसमें तो सब शरीर को बढ़ाना पड़ता है तो ये समय है समझ लो आपके पास इतने साल हैं 16 साल तक का टारगेट लेके चलना चाहिए उसके बाद तो बहुत कम बनेगा शरीर लेकिन फिर भी वो जो नया माल आ गया है वो सेट होता है 22 साल तक तो ये समय है इतने में पूरा ध्येय लेकर के कर देना चाहिए नींद भी इसमें कम होनी चाहिए अभी छोटे थे तो ज्यादा सोते थे ना रोज के आठ साढ़े आठ नौ घंटे सो जाते थे अब यदि नींद कम नहीं की तो नींद ऐसी रह जाए। फिर कम सोने जाएंगे तो थक जाते हैं शक्ति कम हो जाती है ये सब हो जाता है इसलिए अभी नींद धीरे धीरे कम कर दें। वो धीरे धीरे हो, करना पड़ेगा रोज मान लो के पंद्रह दिन में पंद्रह मिनट कम कर दें। हर पंद्रह दिन हर एकादशी पे नींद पंद्रह मिनट कम कर देंगे तो थोड़े समय में आप दो घंटे तक कम कर सकते साढ़े छह से सात घंटे की नींद मैक्सिमम जवान आदमी के लिए बूढ़े बीमार उनकी अलग बात है साढ़े छह से सात घंटे की नींद मैक्सिमम होनी चाहिए और बाकी सब एक, एक्टिव होना चाहिए तो ये सब तैयारी का भी समय है इसके बाद नहीं होगा बहुत कठिन रहेगा थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो भी कठिन रहेगा और खाने का भी समय है अभी जम के खाओ भीम कर्मावरी को खाने का भी अभी अभी आप लोग जो खाते हैं उससे दो चीज बनती है आपकी आपका शरीर भी बन जो है वो मेंटेन होता है और नया माल आता है अंदर हुँ? रक्षक का ऑलमोस्ट सब बढ़ गया है अस्सी परसेंट शरीर बन गया ऐसा लगता है सही बन गया था था। <laughs> थोड़े ही समय में एक समय आया पहले बहुत छोटा लगता था देखने में पतला छोटा एक समय आया छह महीने में तो हाइट एकदम बढ़ गई और बॉडी भी बढ़ गई <laughs> बलराम का भी ऐसा हुआ देखा गया। एकदम छोटा छोटा बच्चा जैसा लगता था अचानक छह महीने में तो ऐसा हो गया कि बड़ा हो गया माधवपुरु ऐसा हो गया तो ऐसा होता है उसके बाद फिर कम बढ़ता है उसके बाद अभी बहुत नहीं बढ़ेगा ऐसा हाँ समझो कि ये हुआ तो 80 85 परसेंट हो गया अभी इसके बाद 15 परसेंट बाकी है जो भी नया आना अभी जो है इसको सेटल करना है अच्छे से तो ऐसे ये सब चीजें तो खाओ अच्छे से बढ़िया से खाओ और फिर मेहनत लगा ये दो चीज से कोई भी व्यक्ति अच्छा शरीर बना सकता है और वो शरीर बहुत आवश्यक है हमारे लिए भक्ति में भी और हमारे कर्तव्यों में भी फिर ये श्लोक में उपयोग किए गए हैं ऋषिकेश ऋषिकेश मतलब इंद्रियों इंद्रियों के स्वामी ऋषि का ईशा ऋषि का मतलब इंद्रिया ईशा मतलब स्वामी तो भगवान के अलग अलग नाम है ऋषिकेश गोविंदा इत्यादि इत्यादि सब नाम है तो उनके जो गुण है उसके आधार पर भगवान के नाम है भगवान के नाम अलग अलग नाम है। गुण गुण से भगवान के नाम है रूप से नाम है लीला से नाम है उनके भक्तों के संबंध से नाम है धाम धाम के अनुसार नाम है और भगवान का अपना एक नाम है अपना एक नाम है कृष्ण सर्व आकर्षण तो ऋषि केश मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं उनको इंद्रियों के नियंता है उनको ऋषि केश कहते हैं। तो भगवान सब की इंद्रियों के नियंता है ठीक है मुझे तो भगवान ने सभी इंद्रियों के नियंता है तो फिर उस इंद्रियों से मर्डर कराते सके हाँ मैं भी बोलने ही वाला भगवान सभी की इंद्रियों के स्वामी है इसलिए मैंने चोरी की तो भगवान नहीं कराई भगवान ने ही की कराई क्यों भगवान ने ही की ना मैंने थोड़ी नहीं की मेरी इंद्रिया तो वही चला रहे हैं। सही क्या सही भगवान ने ही चोरी की ना मैंने थोड़ी न चोरी की स्वतंत्र फिर मैं मनमोहन को एक झापट मारूंगा जोर से बोलूंगा भगवान नहीं झापट मारी मैंने थोड़ी न मारी भगवान को ही मारी आपको थोड़ी न लगी ठीक है ना तो ये सीधा उत्तर है ऐसे लोगों के प्रश्न का एक जोर से चाटा मारो और बोलो मैंने थोड़ी तो न मारा भगवान इंद्रियों के स्वामी है उन्होंने ही चाटा मारा तो दोनों भगवान के नाम पे लड़ पड़ेंगे मैं थोड़ी ना करता भगवान गुस्सा मार रहा है अभी वो लात मार रहा है कृष्ण भावनामृत लड़ाई क्या उत्तर प्रश्न कौन पूछ रहा है उसको मैं उत्तर देता हूँ चलो मैं दो उत्तर तो भगवान दो प्रकार से स्वामी है एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट सीधा और प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में जो भगवान के शुद्ध भक्त है अर्जुन की तरह तो भगवान जिस प्रकार से चाहते हैं उसी प्रकार से उनकी इंद्रियां चलती है समझे तो हो गए इंद्रियों के स्वामी मास्टर जैसे अनिकेत है बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है यदि तो अभी वो अपने हाथ पैर सब कुछ है वो जैसे मैं बोलूंगा ऐसा ही काम करने के लिए उपयोग करता है ठीक है ऐसा आज्ञाकारी बच्चा है तो मैं उसको बोलता हूं कि जाओ एक ग्लास पानी लेके आओ ठीक है ठीक है तो उसने अपनी इंद्रियों को हाथ को उपयोग करके आंख को उपयोग करके पैर को उपयोग करके मेरे लिए पानी ले क्या आया मेरा काम उसकी इंद्रियों ने किया इसलिए मैं उसकी इंद्रियों का स्वामी हूं ठीक है यह है भगवान सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान किसके जो डायरेक्ट भगवान का बात मानते हैं इसको बोलते हैं भक्त समझे जो शुद्ध भक्त है भगवान के अर्जुन जैसे तो अर्जुन तीर चला रहे हैं तो एक्चुअली भगवानी तीर चला रहे हैं लेकिन अर्जुन के माध्यम से तीर चला रहे ठीक है, है? बताते हैं ऑलरेडी मार दिया है। ये है डायरेक्ट स्वामी होना डायरेक्ट ऋषिकेश दूसरी प्रकार से भी भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, इनडायरेक्ट अभी नहीं बात मानते हैं जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं वो बात नहीं मानने वाले हैं तो उनके ऊपर पुलिस का पहरा लगा दिया बात नहीं मानता है कभी भी तो इधर मेरे आदमी घूमते हैं। उसको बोला है कि ये पाड़ा साफ कर देना है आज और पता है एक बात नहीं मानने वाला है तो मेरी आदमी घूमते हैं। ये पाड़ा साफ नहीं करता है तो पड़ेंगे डंडे समझे? तो उसकी इंद्रियों के पास काम कराते हैं जबरदस्ती समझे किसी भी प्रकार से ऐसे तो ऐसे ही भव जो बात नहीं मानते उनके लिए माया रखिए समझे पुलिस हो गई जेल हो गई यहां पर प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति और प्रकृति के माध्यम से इनकी इंद्रियों के पास काम कराते समझे तो अभी उसमें फिर किसी ने किसी का खून कर दिया तो तो भगवान को ही कराना था ना खून ऐसा नहीं हो गया मर्डर करा दिया उसकी की तो उसकी। हाँ यहाँ पे थोड़ा अंतर है वो भगवान जो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं यहाँ पे भौतिक जगत में उसमें भगवान की इच्छा नहीं है हम जो कार्य कर रहे हो भगवान की इच्छा नहीं कि आप ये कार्य करो भगवान, भगवान तो कुछ और चाहते थे लेकिन क्योंकि आपको ये करना है तो इसके लिए भगवान व्यवस्था करके दिए है इंद्रियां भी भगवान ही दिए हैं कि लो आप करो ये काम समझे तो इसलिए इच्छा आपकी है संकल्प आपका है भगवान ने व्यवस्था करके दिए उस प्रकार से भगवान इंद्रियों के स्वामी है फुर, फुर तो नर्क भी नहीं जाना चाहिए भगवान ने भी नर्क में जाने के लिए मदद की क्योंकि आपको नरक में जाना था तो मदद की ना आपको नर्क में जाना था ठीक है उसकी उसकी तो में जाने की ऐसा काम करेंगे नरक में जाएंगे पापम कुरत संस्कृत भारती <laughs> तो <laughs> हमने ऐसा कार्य किया तो जाना तो पड़ेगा ना जेल में क्या होता है इसीलिए तो स्वामी भगवान है ना यदि स्वामी भगवान नहीं होते तो हम पाप कार्य करें तो भी कोई हमको नहीं दे सकता था सही यदि हमारे स्वामी भगवान नहीं होते तो यदि हम पाप कार्य भी करे तो कौन है हमको सजा देने वाला हमको सजा देने वाला यही है अर्थ की भगवान मालिक है समझे जैसे खेत है तो खेत के मालिक त्रिभंगानंद वो है मान लीजिए और वो किसी एक व्यक्ति को खेत जैसे कांति भाई है तो उनको दिया तुमको जो करना है करो इसमें सही। लेकिन मालिक कौन है त्रिभंगानंद सही कुछ भी। कुछ उल्टा सीधा करेगा दंड भी होगा सही और बाकी वो अपना काम करे और उससे जो मिलता है वो ले खुद है ना ऐसा तो वो मालिक नहीं है जो खेत पे काम कर रहा है ने? लेकिन उसकी इच्छा है उस प्रकार से उसको गेहूं बोना है तो गेहूं बोएगा मक्का बोना है तो मक्का बोएगा सही लेकिन वो मालिक नहीं हो गया ना उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों के स्वामी हम नहीं है लेकिन हमको यह इंद्रिया हमारे इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान उन्होंने दी हुई है क्योंकि हमको काम करना है और हमारे पास तो कुछ है नहीं काम हमको भोग करना है ना भौतिक जगत में इसीलिए तो इधर आए हैं तो भोग करने के लिए हमारे पास है क्या सब कुछ तो भगवान का है ना तेरी तो भोग करना है आत्मा को तो कौन देगा उसको भगवान को ही कुछ अपनी शक्ति में से ला करके देना पड़ेगा भाई ठीक है इससे भोग करो तो वो इंद्रिया सब भगवान की ही मालिकी की है जो हमको दी है भोग करने के लिए समझे जैसे त्रिभंगानंद प्रु का खेत था उन्हीं का था अभी कांतिभा भाई को खेती तो करनी है लेकिन उनके पास खेत तो है नहीं समझे समझ में आ माने क्या हुँ? तो इसलिए कांतिभा को खेत दिया त्रिभंगानंद प्रभु ने कि भाई तुम खेती करो इसी तरह से भगवान ने हमको ये शरीर दे दिया इंद्रिया दे दी कि भाई तुम भोग करो इससे तुम्हारी इच्छा है ना करो इससे तो इसलिए इसको शरीर को क्षेत्र बताया है खेत शरीर को खेत बताया और खेती करने वाला कौन है आत्मा, आत्मा। और खेत का मालिक कौन है परमात्मा सही खेत खेती, खेती करने वाला और खेत का मालिक खेती करने वाला खेत का मालिक एक ही जगह पे है हृदय में और ये है खेत इदम शरीर हम कौन थे या क्षेत्र इतनी अभी दी समझ में आया अभी खेत खेती करने वाला और खेत का मालिक तो भगवान खेत के मालिक है इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश है भगवान इस इंद्रियों के उस प्रकार से मालिक है तो किसी भी प्रकार से ले चाहे भौतिक जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत में भगवान इंद्रियों के स्वामी है इसलिए इनका नाम है ऋषिकेश समझ में आया अभी दूसरा नाम आया है अर्जुन का धनंजया क्या है धनंजय जो धन को जीत के लेके आए उनको बोलते हैं धनंजय धनंजय तो अर्जुन जब कौन सा कोई यज्ञ करना था ना कौन सा था यज्ञ करना था तो धन नहीं था तो धन लेने के लिए मदद की थी अर्जुन ने भगवान ने निर्देश दिया था ऋषिकेश ने भगवान भगवान ऋषिकेश ने उनको निर्देश दिया था अर्जुन को कि जाओ इधर बहुत धन होगा लेके आ जाओ सही कहाँ पे था वो धन वो तो उत्तर दिशा में वो तो महाभारत के बाद तो ये ये धनंजय किस क्योंकि महाराज की दीक्षा लेके बैठे थे और चारों जो उनके भाई है वो चारों दिशाओं के अर्जुन उत्तर दिशा में गए थे तो उत्तर दिशा में सबसे सब कुछ आता है मेरे ऊपर सारे जो भी वर्ष सब अच्छा, है सबसे ज्यादा धन वही लेके आए क्योंकि इसलिए धनंजय क्योंकि पहले हो रहा है युद्ध के पहले युद्ध के, के बाद भी लेके आए थे वो उनका यज्ञ हुआ था और बहुत सारी सोने की थालियां पड़ी थी लोग सोने की थाली में खा के जैसे हम पेपर प्लेट फेंकते हैं ना ऐसे सोने की थाली उसमें ऐसे ही <laughs> उसको कहते हैं समृद्धि समझे सोने की थाली में खा के उसको फेंक देते थे <laughs> सोने की थाली यूजन थ्रो खाके फेंक दो सोचेगा सोने की थालिया ही नहीं बनेगी इसको कहते समृद्धि ठीक है दिए <laughs> थी धनंजय और एक बात है इसमें भगवान को अपने नाम अपने भक्तों के संबंध में यदि ले तो बहुत प्रिया है। प्रिय है जैसे कृष्ण नाम से ज्यादा प्रिय भगवान को यशोदा यशोदानंदना नंदनंदना गोपी जन वल्लभ वासुदेव देव की नंदना इत्यादि जो नाम है वो ज्यादा प्रिय है क्योंकि वो संबंध दिखाते हैं भगवान का और उनके भक्तों के साथ और क्योंकि वो संबंध भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए भगवान को ये नाम ज्यादा प्रिय है इसी का भाग वैदिक समाज में किस प्रकार से होता था सामान्य रूप से लोग एक दूसरे का एक ही गाँव में मान लीजिए कि हे पहचान वाले हैं सब तो नाम लेके नहीं बुलाते थे आज कुछ हाँ हाँ आगे जाइए उधर हाँ प्रभु जी होंगे उनसे बात कीजिए आत्मा आत्मा प्रभु हाँ? आत्मा आत्मा प्रभु नाम है उनसे बात कीजिए आगे आप किसी से भी पूछेंगे ना तो बताएंगे तो नाम नहीं लेते थे समझ समझना है पति पत्नी का नाम नहीं लेंगे पत्नी पति का नाम नहीं लेंगे तो बुलाते बुला कैसे बुलाते कैसे कैसे बुलाएंगे बताओ आपने सुना कभी तो? कैसे बच्चे के नाम से या फिर क्या हाँ। बोलेंगे या मनमोहन की मम्मी सुनती हो या मनमोहन के पिता सुनते हो समझाए इससे क्या स्थापित होता है मनमोहन और पिता वो दोनों का संबंध स्थापित हुआ ना नाम से तो व्यक्ति अकेला रह गया समझे और इस प्रकार से बुलाएंगे दोनों का संबंध हमेशा याद रहता है इससे संबंध स्ट्रॉग बनता है समझे इसलिए वैदिक समय में कभी यूजुअली सामान्य रूप से जब तक आवश्यकता नहीं पड़े नाम लेके नहीं बुलाते या तो बुलाएंगे दादा शू करे अरे दादा क्यों नाम करे हमेशा संबंध वो उनके अपने दादा नहीं होंगे गाँव के दादा है दादा को बोलो ना ऐसा कर दो। दे। आप देखिए ललित गोइंद को अपने पिताजी को कभी नाम लेके बुलाते हैं दादा ही बोलेंगे क्योंकि उनके बच्चे उनको दादा बोलते तो उनका नाम हो गया दादा है घर के दादा है तो ऐसे संबंध से बुलाते नाम से नहीं नाना जी नाना बेन, बेन बेन बहन दीदी भाई इधर भाई तो क्या है जब सब एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें फिर नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती जब आवश्यकता पड़ी बहुत ही तभी कभी कभार नाम लेके बुलाते लेते बाकी नाम लेके नहीं बुलाते ऐसे संबंध से बुलाते हैं। तो वो वही की बात है आध्यात्मिक जगत की जो यहाँ पे इस प्रकार से प्रकट है वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वही है वर्णाश्रम धर्म के रूप से प्रकट है यहाँ पे ठीक है आज की समय हो गया शिला प्रूपाद की जाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाय <laughs>